गौरी माता ने यह नहीं कहा सीता जी से कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो ना मनोरथ पुरुषवाची शब्द है मन कामना तुम्हारी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो कोई नहीं कहता कि का मनोकामना पूरा हुआ मनोकामना पूरी और जब गुरु विश्वामित्र जी राम जी से बात करेंगे तो मनोकामना नहीं सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो शब्द तो वही है लेकिन शब्दों के माध्यम से क्या बोले कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जैसी जिसकी मर्यादा है शब्द तक में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे बोला जाए क्या कहा जाए ऐसा यह मर्यादा का ग्रंथ है गुरुजी बोले सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखारे दूसरे दिन सचानंद जी आए जनक जी ने बुलाया गए गुरुजी बोले कि देखो विधाता किसे बड़ाई देता है देखो लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया है कि वो जागते रहते हैं बात सही है लक्ष्मण जी सक्षम है समर्थ है वे जाग सकते हैं पर जागने का आप अर्थ यह मत लगा ना कि हम भी रात को सोएंगे नहीं जागेंगे कई रात जाग जाएं। और जाग जाने से कोई आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो जाएंगे हो सकता है कि पागल हो जाएं। जाग जाए तो जागने का यहां सांकेतिक अर्थ यह है जागरूक रहना जागृत रहना कई लोग जागकर भी सोते रहते, ऐसे बैठे थे एक आदमी यहां से कोई निकले है आपसे ही पूछ रहे हैं यहां से कोई निकला क्या यहां से कोई निकला अच्छा निकला होगा पता नहीं हो सकता निकल अब इनसे पूछो ये जाग रहे थे कि सो रहे थे जागरूक रहने का मतलब सतत सावधान और लक्ष्मण जी ऐसे जागरूक हैं कि गुरु जी ने पहले दिन कहा राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो और आज बोले कि देखें विधाता किसे बड़ाई देता है लक्ष्मण जी तुरंत बोले क्या अरे गुरु जी कल तो कुछ कह रहे थे आज कुछ कह रहे तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तव तो जापर हो लक्ष्मण जी बोले यश तो उसी को मिलेगा जिस पर आपकी कृपा है यह गुरुदेव ने ऐसी बात जानबूझ के कही थी कि देखें जरा शिष्य सावधान है कि असावधान अच्छा हम लोग कभी मानते ही नहीं एक गुरु जी सत्संग कर रहे थे दो चार चेले बैठे थे उनमें से एक सो बार बार सोए ऐसे तो गुरु जी कहे क्यों सो रहे हो नहीं नहीं बोले फिर आ आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे थे और इतना अभिमान सोने तक को नहीं स्वीकार कर सकते कि सो गए थे ना दोबारा फिर सोया तो सो गुरु जी का क्यों सो रहे नहीं अब दो तीन बार ऐसा हुआ तो गुरु जी के पास भी युक्ति थी चौथी बार जब सोया तो गुरु जी ने यह नहीं कहा कि क्यों सो रहे गुरु जी बोले क्यों जिंदा हो तो नहीं अरे भाई जागरूक रहने का मतलब सतत सावधानी सतत सावधानी लक्ष्मण जी सावधान है गुरु जी ने परीक्षा ली थी हर से मुनि प्रसन्न हो गए हर से मुनि सरस्वनी बरबानी सबने आशीस दीन सुख मानी और श्री राम श्री लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग जनक जी के सभा मंडप में उच्च आसन पर आसीन हुए यह मर्यादा सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं पर अपने अपने स्तर से अपनी अपनी मर्यादा में रहकर और भगवान सबके जिसने जिस भाव से देखा भगवान वैसे ही हैं और सही बात है भगवान को आप जिस दृष्टि से देखेंगे भगवान वैसे ही हैं ये यथा माम प्रपद्यंत तांस तथा ही तो राम जी व्यवहारिक मर्यादा का आदर्श तो उपस्थित करते ही हैं, लेकिन वे भक्तों के भगवान हैं भक्तन देखे दो भ्रा भक्त देखते नहीं दे भगवान हैं, और इसीलिए भगवान आज भी है क्यों ये कहते कि भगवान आते नहीं द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं अब क्यों ये कहते कि भगवान खाते नहीं भीलनी की तरह हम खिलाते नहीं आज भी है एक कथा मुझे याद आ रही है बहुत भावपूर्ण गाथा है इस युग की घटना इसलिए सुना रहा हूं ताकि हमारे मन को ये लगे कि नहीं भगवान है अभी भी है श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे अलमस्त अपनी दुनिया में डूबे हुए पर उन संत को देखकर कोई ये नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं या महाराज जी आ रहे हैं महात्मा जी आ रहे हैं संत जी आ रहे हैं ना उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं जज साहब एक संत से पूछा उन्होंने बताया कि ये संत होने के पहले जज ही थे जज साहब थे और एक ऐसी घटना घटी कि संत हो गए दक्षिण भारत में मद्रास के आसपास किसी छोटी सी लोक अदालत में छोटे से शहर की अदालत जज थे पास के ही एक गांव में एक आदमी रहता था केवट बड़ा सरल बहुत सरल गांव वालों ने उसका नाम ही भोले भैया रख दिया था हाँ, जहां भी जाता लोग कहते और भोले भैया वो बात कैसी भोले भोले वो बात वो केवल एक बात जानता था भैया रघुनाथ जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता रघुनाथ जी जाने बस और मुझे लगता है कि जो केवल इतना जानता है कि रघुनाथ जी जाने मैं कुछ नहीं जानता उससे बड़ा जानकार और कौन होगा रघुनाथ जी जाने और राम राम राम राम रघुनाथ जी जाने मैं कुछ नहीं जानता लोग कहते कि बड़ा भक्त है सरल आदमी एक बार क्या हुआ कि वो दो बेटे थे बेटी थी बेटी विवाह के योग्य हुई बेटों ने कहा पिताजी बहन का विवाह करना है पैसा नहीं है उधार लेने ले कहीं नगर सेठ से जाकर गांव के संपन्न सेठ जी हैं जो कि वट बोला जाऊंगा उधार ले आया उस समय दो चार सौ रुपये ब्याज पर रुपया देते थे सेठ जी ने लिखा पढ़ी कि ब्याज निश्चित किया केवट ने वो रुपये लिए समय पर कहा कि हम लौटा देंगे वो रुपया लेकर आया बेटों को दिया बेटों ने बहन का विवाह किया केवट विवाह में सम्मिलित रहा बेटी ससुराल के लिए विदा हुई केवट को लगा कि हमारे पूर्व आश्रम का दायित्व तो पूरा हो गया अब तो हम भी विदा हो वो भगवान के मंदिर में आके रहने लगा श्री रघुनाथ जी का मंदिर था मंदिर में केवट रहने लगा बस रघुनाथ जी का दर्शन करता मंदिर में झाड़ू लगाता बर्तन मलता जो सेवा मिल जाती वो करता जो प्रसाद मिलता रघुनाथ जी का प्रसाद समझ के पाता और हमेशा उसके नेत्र बस भगवान को देखते रहते हैं रघुनाथ जी रघुनाथ जी बेटों ने परिश्रम किया कमाई की रुपया ला कर दिया कि सेठ जी को वापस वापिस दिया ओकेवट रुपया लेकर सेठ जी के पास गया सेठ जी ने रुपया ले लिया और रसीद लिख कर दी कि ब्याज सहेद पूरा रुपया वापस पाया रसीद दी लो केवट पढ़ो क्या लिखा है इसमें केवट बोला रघुनाथ जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा सेठ जी के मन में पाप आ गया बोले रखो इधर रखो एक गिलास पानी ले आओ वो पानी लेने चला गया रसीद तो अपने पास रख ली एक कागज पर ऐसी कुछ लिख कर दे दिया यही है केवट सरल आदमी उसी को रसीद समझ के ले आया और उसने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया णाम कर लिया और वही कागज उठा के मंदिर में आलमारी में सामान था उसी में रख दिया फिर अपना सेठ जी ने केवट के खिलाफ जज साहब की अदालत में मुकदमा कर दिया इसने रुपया लिया था आज तक लौटाया नहीं है मांगने पर कहता है दे चुके केवट को अदालत में बुलाया गया यही जज साहब अदालत में तो जज साहब ने पूछा क्यों केवट तुमने सेठ जी से रुपया लिया था हाँ हजूर लौटा दिया हाँ इसका कोई तुम्हारे पास प्रमाण है इन्होंने कोई सबूत दिया था हाँ ये कागज दिया जज साहब बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता है कि तुमने ये रसीद नहीं है ये बोला आदमी रोने लगा बोले हम तो इसी को रसीद समझे हुए थे जज साहब दयालु प्रवृत्ति के थे कजर रोहमन तुम ये बताओ तुमने जब सेठ जी को रुपया वापिस दिया तो उस समय कोई और था जो तुम्हारी गवाही दे सके कोई और था तुम दोनों के बीच में केवट रोते हुए बोला जज साहब से कि सेठ जी को रुपया वापिस करते समय हमारे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था सिवा रघुनाथ जी के और कोई केवट ने तो भगवान के लिए कहा जज साहब समझे कि रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे बोला अच्छा तुम जाओ अगली तारीख पे आना अपने खर्चे से जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया की गवाही देने आ चपरासी पूरे गांव में कोर्ट का चपरासी वो सम्मन लिए घूमे पर मजे की बात कि उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वो परेशान हो गया पसीने पसीने हो गया दोपहरी का समय बोले बड़ा झंझट है ये रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं है ये सम्मान है उसका एक आदमी ने कहा कि आदमी तो कोई नहीं साहब मंदिर जरूर है तो बोला मंदिर ही बताओ परेशान है हम तो। रघुनाथ जी के मंदिर पर गया पुजारी जी बाहर बैठे थे माला जप रहे बैठे राम राम कर जो देखा चपरासी आए चपरा क्यों रघुनाथ जी का मंदिर यही है पुजारी बोले हां चलो तो ये सम्मन दिया पुजारी जी ने सोचा कि जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम काहे को वापस करें हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं अब देखो बात कहां से कहा पहुंची और पुजारी जी गए तो सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखे आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु इतने दिन से मैं आपके मंदिर का पुजारी हूं फूल माला कई बार आई पोशाक कई बार आया कोई मुकुट लाया कोई धनुष मान लाया कोई मिठाई लाया कोई फल लाया कोई मेवा लाया लेकिन सम्मन पहली बार ही आया होगा ये लेकिन भक्त जो ना कर सो थोड़ा जारी जी बोले लेकिन उस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं है आपके आश्रित है प्रभु अब लाज आपके हाथ है पुजारी जी ने केवट से कहा क्यों केवट ये रघुनाथ जी का नाम वहां काय पर लिखा दिया तूने केवट उतनी स बोले महाराज तो आप ही लोग तो कहते क्या गलत लिखा दिया आप कहते सब जगह रहते तो वहां भी थे अब रघुनाथ जी तो सब जगह वहां भी थे पुजारी जी को लगा कि ऐसा विश्वास नहीं देगा कितनी सरलता से यह बात मान ली लीज हरिबिन संकट कौन निवार हरिबिन संकट कौन हरी संक साधन हीन मलिन दीन जाऊ के द्वार या नाथ की या नाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे संकट को प्रभु दिन संकट संकट या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ त्यारे केवट यही गाता बस तारीख का दिन आया पुजारी जी केवट से बोले कि तुम आज ही जाओ ताकि समय से कलवा हाजिर हो जाना प्रणाम किया रघुनाथ जी को केवट चला गया दूसरे दिन पुजारी जी बड़ी जल्दी जागे रोज से भी जल्दी जागे आज नहा धो के तैयार हुए और मन ही मन कह रहे थे आज भगवान को बाहर जाना है तारीख है कोर्ट में जाना है तैयार करा दी कराया तरह तरह की पुरानी नई पोशाक जो रखी हुई थी वो निकाली और भगवान को कई पोशाक पहनाए वो जचे ही नहीं पुजारी को लगा कि ठीक नहीं जचे रही तो रोते हुए बोले कि प्रभु जो जचे सो पोशाक पहन के चले लेकिन जाना जरूर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हैं ये तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी आपकी कृपा पुजारी जी ने प्रणाम किया भगवान को भोग लगाया प्रार्थना की ये तो इधर उधर की बात सुनो जज साहब ने केवट से कहा केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां है केवट बड़ा हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं यही होंगे कहीं <laughs> जज साहब फिर नहीं समझे चबरासी को हुक्म हुआ आवाज लगवा नारे लगाए जा रहे थे अदालत रघुनाथ हाजिर है रघुनाथ हाजिर है हाजिर है ऐसे तीन नारे जो लगाए है रघुनाथ हाजिर है रघुनाथ हाजिर है ऐसे तीन बार कहा गया सेठ जी तो निश्चिंत तो थे केवट भी निश्चिंत जज साहब उत्सुकता से देख रहे थे कि देखें कौन गवा चबरा सी कह रहा था रघुनाथ था जी ने तब तक एक बूढ़ा आदमी उधर से दिखाई दिया आता हुआ और हाथ हिला रहा आता हाथ से इशारा किया कि आ रहे हैं आ रहे। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह दुपटी फटी सी बांधे धर धाए हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं साहब के सामने नीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह, आए। गवाह बन आए भगवान जी गवाह बनकर केवट ने प्रणाम कर लिया सेठ जी चौंके ये कौन आदमी है जज साहब ने कहा आपका ही नाम रघुनाथ जी हाँ केवट ने सेठ जी से रुपया लिया था चुका दिया यह सच है हाँ आप क्या वहां थे ये कह रहे थे हाँ था तो अगर केवट ने रुपया दे दिया अब जैसा तो आदमी समझ के ही बात कर रहे थे तो इसका कोई प्रमाण आप प्रस्तुत कर सकते हैं? रघुनाथ जी बोले प्रमाण तो सेठ जी के पास मौजूद है इनको यही रखा जाए इन्होंने रसीद तक लिख ली थी कि पाई पाई से ब्याज सहित पैसा पा लिया इनके यहां जो 32 नंबर बही है उसमें अभी भी रसीद रखी है सेठ जी को यहीं रोको सिपाही भेजो इनकी बैठक में सामने वाली दीवाल में तीन आलमारी बीच वाली आलमारी में 32 नंबर की बही उसमें वो रसीद अभी भी आई सर्वांतर यामी भगवान से क्या छिप सकता नेक कमाई करले बंदे कर्म न करना काला लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला सिपाही भेजा गया बही आ गई खोल के देखा रसीद मिल गई केवट को बा इज्जत बरी किया गया सेठ जी को दंडित किया गया सब विदा हो गए तब जज साहब ने केवट से कहा गया। तुम हमसे आकर मिलो ले गए अपने चैंबर में और कहा कि केवट अब जज साहब सोच रहे थे बहुत दिन हो गए फैसले करते करते आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा जिसको इतना याद हो रहे तो जैसा हमने केवट से पूजा केवट ये रघुनाथ जी कहां रहते केवट बोला हजूर जहां हम रहते हैं तो तुम कहां रहते हो कहावट बोला जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तुम दोनों एक ही अरे एक ही जगह रहते अच्छा एक ही गांव के रहने वाले ये तुम्हारे गांव के कौन है जमींदार कि क्या है केवट बोला हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है मंदिर तो ये मंदिर के पुजारी है क्या कि इन्होंने मंदिर बनवाया रहन सहन से, से तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या मंदिर बनवाएंगे लेकिन केवट बोला हुजूर अब यही तो बड़ी मुश्किल है क्या बोले पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन में बिना पढ़ा लिखा आदमी तो, तो बात क्या है केवट बोला हुजूर ये वही है जो मंदिर में बैठे है अब जज साहब के मंदिर में बैठे चपरासी को बुलाया गया सम्मन कहा लेकर गए थे अब चपरासी ने बताया हस्ताक्षर हुजूर जिस आदमी ने किए थे वो ये नहीं था अब गांव में तलाशी हुई जब जज साहब को लगा कि तो भगवान की लीला का चमत्कार रघुनाथ जी की कृपा का चमत्कार है जज साहब तो रोने लगे भक्त हृदय थे रोते रोते अपने बंगले पर पहुंचे किसी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ जज साहब बोले शोक सारद नारद शेष गले के नहीं ध्यान में आते रहे इन बड़ों बड़ों के ध्यान में जो नहीं आए वे ही भगवान सोया जीनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे वेही भगवान आज केवट की गवाही देते रहे लोगों ने कहा तो आप रोते कायों को खुश होना चाहिए कि आपको भगवान मिल गए भगवान का दर्शन हो गया जज साहब बोले सुख धोखे हूं दर्श दिए तो भयो तो चलेगा इसका दुःख बोले दुख ना ही नो तज जाते रहे तो फिर दुख का एक बोले दुख एक ही बात का है मर्यादा पुरुषोत्तम आए और मर्यादा बिगड़ गई मुझसे ही कौन सी मर्यादा बिगड़ गई जैसा बोले कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना वो भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे ये तो मुझसे बहुत गलत हो गया है और ऐसा ऐसा वैराग्य जगा और ऐसा अनुराग उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया त्याग पत्र देकर वृंदावन आ गए साधु के जीवन को बिताने लगे और साधु रूप में ही रहते पर मंदिर में नहीं जाते कभी किसी मंदिर में अंदर न जाए कोई कहता भीतर चलो तो रोने लगते कहते हम उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं है किस मुंह से अंदर जाएं वो वो हमारे यहां आए तो हम बैठे रहे अब अब मैं नहीं बाहर से ही म, दर, दर्शकों की चरण धूलि सिर पर चढ़ा लेते और एकांत में रहते उनको देख कर लोग कहते थे जज साहब आ रहे जज साहब आ रहे देखो भगवान ने जो मर्यादा की स्थापना की वह व्यवहारिक जीवन के लिए आदर्श है लेकिन उनकी यह भी मर्यादा है कि कोई अनाथ आश्रयहीन उनका आश्रय लेकर आज भी पुकारे तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए तैयार और तत्पर है पर कोई पुकारे प्रेम से पुकारे केवट ने जैसे हृदय से पुकारा उसके दो चार आंसुओं से ही कमाल हो गया हमारे हम लोगों के हमारे आंसुओं से उतना काम नहीं हो पाता क्यों मालूम भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से बातचीत कर रहे थे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु पहले तो आप बड़ी जल्दी जाते थे किसी भक्त ने बुलाया और आप पहुंचे आजकल नहीं जाते पुराने किस्से छपे उन्हीं से भक्त लोग काम चला रहे नए कोई किस्से नहीं हो रहे कि आप जल्दी चले जाओ और कीर्तन तो बहुत होता आजकल आपके नाम का बहुत कीर्तन होता लोग नाचते हैं झूमते हैं और कई लोग तो लक्ष्मी जी बोले प्रभु आपके नाम का कीर्तन करके रोते भी हैं तो भी आप नहीं जाते भगवान नारायण मुस्कुराए बोले लक्ष्मी जी हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो लोग कीर्तन तो हमारे नाम का करते हैं रोते तुम्हारे लिए है तो हम काहे को जाए इसलिए भगवान करें कि हमारा रोना भी भगवान के लिए हो जाए आह आरि तुम बहुत अनुग्रह किन हो लेकिन नाथ कछ और मांगी हो दीजे परम उदार मन अपने चरणों में लगा लो श्री तुलसीदास जी कहते तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फेरी परी है आपने अपना लिया तब जानूंगा जब मन आपकी ओर लौट जाए आप में लग जाए बस यही प्रार्थना हम लोग भी करें भगवान की कृपा हो हमारा जीवन भी भगवान की कृपा से मर्यादित जीवन हो धर्ममय जीवन हो यही मंगलमयी प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित है नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें श्री राम जी का स्मरण जीवन को सुख से भर देगा क्योंकि वे सुखधाम है सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक निश् सीता राम राम राम सीता राम राम सीता राम राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम राम सीटाराम राम सीता राम राम श्री सीता राम, सीटाराम, राम, राम। जी महाराज की श्री <स्रीक्षेथ> हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतए हर हर महादेव